नारायण नारायण आज का विषय है सगुण भक्ति सब जीवों में भगवान है इसका विश्वास होने से पहले वह मुझ में है यह विश्वास हो जाना चाहिए सोने का गहना मेरी सोने से भेंट करा दो नहीं कहता वैसे ही भगवान हमें कहीं बाहर से मिलेगा ऐसा ना समझें वह हमारे पास ही है मनुष्य जैसा बोलता है वैसा यदि आचरण करे तो उसे भगवान का अवश्य अनुभव होगा मैं किसका हूँ यह यदि हम जान लें तो फिर मैं कौन हूँ यह जानने में देर नहीं लगेगी सत्समागम करने पर मैं कौन हूँ यह समझ में आता है साक्षी होकर जो अभिनय कर रहा मैं है उसे देखने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है मेरा मेरा भाव छोड़ दें तो मैं का बोध होता है भगवान सर्वपत्र व्याप्त हैं ऐसा हम केवल मुँह से कहते हैं किंतु उसके अनुरूप आचरण नहीं करते यही असल में हमारी भूल होती है भगवान जैसे मुझ में है वैसे ही वह वै और लोगों में भी है यह हम सहजता से भूल जाते हैं मैं करता नहीं हूँ राम करता है ऐसा कहने से सभी भाव उसमें आ जाते हैं कपड़े तरह तरह के पहनने पर भी मनुष्य वही होता है संन्यास मन का होता है पोशाक का नहीं होता मन पर किसी भी बात का असर ना होने देना ही संन्यास है सगुण भक्ति करें भक्ति से नाम स्मरण करें नाम में ही भगवान है यह जानें और भगवान के होकर रहें यही परमार्थ का सहज आसान मार्ग है साधु संतों ने अति मेहनत से और स्वयं अनुभव लेकर यह मार्ग हमें दिखाया है जिससे हमारा साम्य होता है उससे हमारी मित्रता होती है हम देही हैं इसलिए आज हमारा भगवान भी हमारे जैसा देही किंतु उससे भी परे रहना चाह वाला चाहिए इस प्रकार का भगवान यानी सगुण मूर्ति ही है छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए हट करने लगता है तो हम उसके सामने उस चीज़ के समान किंतु हानि ना पहुँचाने वाली वस्तुएँ ही रखते हैं उसी प्रकार सगुणोपासना का परिणाम होता है दृश्य वस्तुओं पर हमारा प्रेम है जो दिखाई देता है वही सुख कारक है ऐसा हमें लगता है इसलिए हम ही ने भगवान को अपनी कल्पना के अनुसार सगुण बनाया और उसकी उपासना की इस उपासना का अंत हमारी बुद्धि निश्चयात्मक बनने में होगा आग्रह और प्रेम केवल एक भगवत संबंधी ध्येय के लिए हों और भी ध्येय हों पर उन पर आग्रह ना हो प्रपंच में व्यवहार होते समय जब भगवान से वृत्ति हिलती नहीं तब उसे सहज समाधि कहते हैं सहज भाव से जीना यानी सहजता से अलग ना होना यही सहज समाधि है राम सब करते हैं और राम मेरे दाता हैं यह है भावना जिसकी स्थिर हो गई उस पर भगवान की कृपा हो गई ऐसा समझें फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके जन्म का सार्थक हो गया राम नारायण नारायण